जब तक हमको आत्मबोध नहीं होता तब तक हम किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी धारणा में किसी न किसी मान्यता में किसी न किसी अहंकार की गुत्थी में हम लोग उलझ जाते हैं और ये उलझान एक दो आदमी की नहीं दस बीस की नहीं हजार दो हजार की नहीं लाख करोड़ की नहीं सारी दुनिया की यह उलझान उसलिए बहुमती जिन के वातावरण में हम लोग रहते हैं ना तो करोड़ों उलझे हुए हैं तो उन करोड़ों उलझे हुए में हम भी उसी साथ उलझ जाते हैं गोरखनाथ बोलते हैं एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार तो हम इतने सदियों से भूले हुए व्यक्ति हैं एक बात दूसरी बात हम पैदा होते हैं भूले हुए एक द्वार जीते हैं तो भूले हुए व्यक्तियों के अंदर हंसते हैं तो भी भूले हुए के व्यक्तियों के अंदर रोते हैं तो भी भूले हुए व्यक्तियों के अंदर तो आत्मा की असंगता का आत्मा की व्यापकता का आत्मा की निस्पृहता का हमें बोध नहीं है तो अहंकार जैसा वातावरण बनता है ऐसा हो जाता है आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एको मुक्त मुक्त चिद क्रिया असंगो निष्प्रिय शांतो वो असंग है शांत है निष्प्रिय है सजातीय विजातीय भेद से वो रहित है एक है एक का मतलब क्या कि जैसे मैं एक हूं ये एक है तो नहीं आत्मा ऐसा एक है कि उसकी बराबरी का दूसरा कोई एक नहीं सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण एक एक तो सजातीय भेद होता है ब्राह्मण में लेकिन वो परब्रम्ह के बराबरी का और कोई पर नहीं है अच्छा ब्राह्मण और शत्रु का जैसा भेद होता है ऐसा भी भगवान की बराबरी से थोड़ा कुछ दूसरा कम अस्तित्व वाला व्यक्ति हो ऐसा भी नहीं है स्वगत भेद जैसे मेरे शरीर में हाथ अलग है पैर अलग है आंख अलग है तो ऐसा उस परमात्मा में भी स्वगत भेद भी नहीं है वो एक है विभू है विभु हना व्यापक है वो असंग है अक्रिय है कर्तापना प्रकृति में होता है हम लोग आरोपित अपने में कर लेते हैं वो अहंकार भी नहीं है अहंकार बढ़ता है घटता है अहंकार सात्विक होता है राजस होता है तामस होता है लेकिन वो परमात्मा राजस तामस और सात्विक नहीं है अहंकार किसी को छोटा होता है किसी को बड़ा होता है लेकिन वो परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता है सुख किसी को अधिक होता है किसी को कम होता है लेकिन वो सुख का साक्षी अधिक और कम नहीं होता है तो इस विभु को नहीं समझने के कारण हम समझते कि हमको साक्षात्कार होगा हमको भगवान मिलेंगे हमको सुख मिलेगा हमको धन मिलेगा हम समझते कि भविष्य में कुछ धड़ाक धूम होगा और तब ज्ञान होगा यदि विवेक तीव्र है तो थोड़ा सा ही सत्संग हम ठीक से समझ लें तो परमात्मा की व्यापकता और अपना मैं दोनों मिले हुए पाएंगे यहां कहते हैं आत्मा साक्षी है बताओ कि तुम्हारे मन का बुद्धि का शरीर का मित्रों का सीजनों का सब व्यवहार बदलता है लेकिन उन बदले हुए व्यवहार को देखने वाला कोई तुम्हारे साथ है कि नहीं है। मन का व्यवहार भी तो बदलता है मन भी कभी अनुकूल सोचता है कभी प्रतिकूल सोचता है अभी अनुकूल सोचने लग जाए कि आ हम कितने भागशाली हैं सत्संग में बैठे हैं बाहर से तो धूप है लेकिन भीतर से पुण्य कमा रहे हैं तो मन इतना बदमाश हो जाता है इतना बेईमान हो जाता है कि जहां अधिक अनुकूलता मिलती है वहां फरियाद करने लग जाता है तो ये सब मन का खेल है मन जिस समय जैसा जैसा सोचता है उस समय ऐसा ऐसा उसको प्रतीत होता है मन जब आत्मा को भूलकर, साक्षी को भूलकर, परमात्मा की सत्ता को भूलकर, जब क्रिया में जुड़ जाता है तो उस मन का यह हाल होता है हम ईश्वर से जब दूर होते हैं तब फरियाद होती है लोकों में यदि साक्षी अपना स्वरूप देखें तो भी फरियाद नहीं होती और देह को हमारी देह नहीं है हमारे को कभी थक नहीं होता कि महत एकांत जोइे तो एकांत जो, ही है, तो एक जो ही तो अपने देश विशेष को अपने अंतक विशेष को हम मैं मानते हैं तब हमको एकांत की जरूरत पड़ती है नहीं तो सब में एक बस रहा है उस प्रकार के विचारों का यदि अंत कर दें सब सब को अंत एक में कर दें तो सदा के लिए एकांत में श्रीरा तो जब, जब जब मन में फरियाद आए जब जब मन में दुख आए तो समझ लेना कि हम साक्षी से कुछ नीचे आ गए जब जब दुख परेशानी सताए चाहे मेरे को सताए चाहे तुमको किसी को भी सताए जिस समय दुख आता है तो उस समय, समय समझ लेना कि दुख ये मन की एक वृत्ति है वो देह से जुड़ गई है परिस्थितियों से जुड़ गई है हम साक्षी स्वरूप आत्मा में नहीं ठहरे है जय जय जब जब दुख आए किसी किस्म का दुख आए किसी किस्म की फरियाद आए किसी को भी और ऐसा नहीं कि काका को आता है तुमको नहीं आता या तुमको आता और मेरे को नहीं आता है बगैर बिना नहीं गाय हो नहीं बगैर समझते वो तो मक्खियां से बड़े बड़े जंतु होते ना गाय को लगते हैं स्तनों के इर्द गिर्द शरीर में भी होते तो बगई बिना की गाय नहीं होती ऐसे ही फरियाद बिना का जब संसार को और शरीर को देखोगे तो कुछ न कुछ प्रतिकूलता बनी ही रहेगी उड़िया बाबा के पास एक आदमी आए बड़े योगी थे उसने कहा कि बाबा जी आजकल इस पार्टी का राज चल रहा है अब चुनाव होने वाला है आप बोलो तो फलानी पार्टी का राज हो जाए बोलो तो बाबा जी कैसा राज हुए तो आप खुश हो जाएंगे कैसा राज्य बने तो आप खुश होंगे बामाने का जो चीज बनेगी उसको देखकर खुशी मूर्ख लोग होते हैं ज्ञानी तो अपने आप में खुश होते हैं जय जय और जो बनेगी उसमें सब लोग खुश नहीं होंगे अभी जो पार्टी है उसके दूसरी पार्टी आ जाएगी तब भी फरियाद करने वाले लोग होंगे अभी की पार्टी रहेगी तो भी फरियाद करने वाले लोग होंगे राजे होंगे तभी भी फरियाद होगी महंगाई होगी तभी भी फरियाद होगी सस्ताई होगी तभी भी फरियाद होगी जब तक साक्षी में हम लोग डटे नहीं है तब तक फरियाद होगी होगी और होगी ही तो यहां कहते आत्मा साक्षी आज महावीर जयंती है हनुमान जयंती है अंजनी पुत्र हनुमान जी के जन्म के लिए बताते हैं कि अंजनी देवी तप कर रही थी महान पुत्र को लाने के लिए केवल महान पिता की जरूरत नहीं माता भी उतनी महान चाहिए वसुदेव की साथ में देवकी ही चाहिए कौशल्या थी तभी दशरथ की इतनी भूमिका ऊंची हुई खाद पानी के साथ साथ भूमि भी उतनी अच्छी चाहिए भूमि अच्छी हो और खाद पानी ना हो तभी भी पौधा अच्छा नहीं होता ऐसे बच्चे के जन्म में मां और बाप के संस्कारों का भी संयोग होता ही है अंजनी खूब दृढ़ निश्चय थी तप कर रही थी और भगवान सूर्य को प्रकट होना पड़ा जब आपका मनोबल तीव्र होता है तो आपका इष्ट आपके चेतन में इतनी शक्ति होती है कि वो इष्ट इस, रूप से प्रकट हो जाए अथवा बाहर के इष्ट को प्रेरित करके ले आवे भगवान सूर्य प्रकट हुए और अंजनी को कहा कि कल तो अंजनी धार के औंचली धार के खड़ी कर रहना और तेरे हाथ में जो कुछ चीज आ जाए उसको ग्रहण करना उससे संतान पैदा हो जाएगा और बड़ा महान होगा यहां दशरथ राजा ने यज्ञ किया था और यज्ञ से अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए थे कौशल्य आदि को दिया और कई कई को दिया तो कई कई के हिस्से की खीर बेदरकारी रखी होगी तो चील लेकर कुछ भागी झपट के तो चील कुछ झपट के खीर के कण भागी तो वो खीर के कुछ दाने अंजनी के हाथ में आ गए और उसने पी लिए उसी से हनुमान जी का प्रागट्य हुआ ऐसी पुरानी कथा है हनुमान जी के जीवन में देखा जाए तो कार्यकुशलता ग्रामर के जानकार दास भाव वीर भाव हनुमान जी में वीरता भी पूरी है और दासत्व भी पूरा है उस मारुत से पूछो कि तुमको दास हनुमान कहा जाए कि वीर हनुमान कहा जाए वीर उस थे कि केवल बाहर के शत्रुओं का ही मर्दन नहीं किया था अंदर के शत्रुओं का भी मर्दन करने को तत्पर होते थे काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार सब शत्रु हैं अंदर के मेघना जैसे आदमी को मूर्छित कर दिया लंका जला दिया लंका जला दिया तो कोई कपी भाव से नहीं बंदर की कोई छोटी मोटी लीला से नहीं जलाई उसमें बड़ा राज था बड़ा रहस्य था रावण को हराने का आधा काम तो करके आ गए थे हनुमान जी ने हनुमान जी के अंदर इतनी योग्यता थी सप्तिरंजीवियों तो में हनुमान जी का नाम आता है हनुमान जी की योग्यता पर राम जी को इतना भरोसा था कि जब विभीषण आता है शत्रु राज्य का सचिव रावण का भाई दुश्मन का भाई शत्रु राज का सचिव विभीषण राम के शरण आता है तो दूसरे सेनापतियों से साथियों से, से रामजी पूछते हैं कि इसको शरण दें कि नहीं दें किसी ने कहा नहीं देना चाहिए तो शत्रु का सचिव है ऐसा है वैसा है फिर हनुमान जी से पूछते हैं रामजी को हनुमान जी की बुद्धि पर भरोसा था हनुमान जी की दूरदृष्टि पर रामजी को भरोसा था हनुमान जी बोलते हैं कि हां विभीषण को तो खूब आप स्वीकार कर लीजिए भले वो शत्रु राज्य का सचिव है रावण का भाई है फिर भी इसमें भक्ति भाव आपके लिए पूर्ण है और ये वफादार आदमी होगा ये बेईमानी नहीं कर सकता आदमी को परखने में उनकी योग्यता मनोवैज्ञानिक भी पूरे थे हनुमान जी सीता के पास जाते अशोक वाटिका में तो पेड़ के पीछे छुप पहले तो सीता जो आपघात करने को तत्पर थी हरास हो गई हताश हो गई थी ऐसे सीता का मानसिक ट्रीटमेंट क्या हनुमान जी ने और रामजी के गुणगान का महिमा बताई और राम जी के रघुकुल की महिमा बताते बताते राम जी का भाव उसमें विशेष प्रकट हो और तुम्हारे लिए राम जी बहुत कुछ कर रहे ऐसे संस्कार डालने के बाद हनुमान जी बट्ट ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए नीतिज्ञ भी इतने ही हैं और बलवान भी इतने ही हैं ऐसे हनुमान जी से पूछो कि आप दास हनुमान आपको बोले राम के दास हनुमान बोले कि वीर हनुमान बोले तो मारुति पसंद करेंगे कि दास हनुमान मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वीर हनुमान तो शत्रु को हराने से वीर हनुमान बने इन दास हनुमान तो राम को जीतने से दास हनुमान बने तो सेवा करते करते स्वामी को जीत लिया स्वामी के हृदय को जीत लिया जिसने स्वामी के हृदय को जीत लिया उसके लिए फिर विकारों को जीतना कठिन नहीं होता है उसके विकारों को दूर करने के लिए स्वामी की कृपा और सहयोग मिल जाता है ऐसे हनुमान जी को एक बार थोड़ा सा अहंकार आ गया था हनुमान जी जब लंका को जलाकर आए विदेही को उत्साहित करके आये विदेही के आगे विशाल रूप दिखाकर आए रावण का गर्व मध्य कर, मर्दन करके आए तो हनुमान जी को हुआ कि इतनी सारी सेना है पचास टका तो अपने अकेले काम करके वापस जा रहे जब तक साक्षी में हैं हम लोग तब तक वादा नहीं साक्षी से थोड़ा नीचे आ गए फिर चाहे राम जी के रोज दर्शन करो और हनुमान जी तुम स्वयं हो जाओ निदान हनुमान जी सोच रहे कि जाकर राम जी के आगे ये बोलूंगा है, बोलूंगा है, ऐसा किया पहले तो सीता जी को मैंने ट्रीटमेंट दिया सीता जी को उत्साहित कर दिया बाद में मैं प्रकट हुआ रावण के आगे छोटे ऐसा हुआ वैसा हुआ फिर पूछ बड़ी की सारा विस्तार से जाकर बताऊंगा और होता भी है सेवक कोई काम करके आता है न तो डम्फास मारने का प्लान उसकी खोपड़ी में ही होता है साक्षी से हम लोग दूर होते हैं न उसीलिए ऐसा हो जाता है श्री राम तो सेवक का और बात स्वामी स्वीकार कर लेगा भक्त का और बात भगवान स्वीकार कर लेगा लेकिन भक्त का अहंकार या सेवक का अहंकार स्वामी स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह अहंकार जो साक्षी से नीचे ले आता है गिरा देता है और अहंकार से बढ़कर दुनिया में और कोई शत्रु नहीं हनुमान जी को आ गया जाकर राम जी को ऐसा कहूंगा ऐसा कहूंगा रास्ते में भूख लगी प्यास लगी मुद्रा लेकर आ रहे थे देखे के अब एक ऋषि बैठे हैं ऋषि के वहां ऋषि को बोला ऋषि भर मुझे प्यास लगी खूब बोले वो सामने जरना है पानी पियो। वो अपनी मुद्रा रख रखकर पानी पीने को गए पानी पीने को गए तो किसी बंदर ने वो मुद्रा उठाकर ऋषि के करमंडल में डाल दी वो आए बोले मेरी ये मुद्रा पड़ी थी वो कहां गए ऋषि ने भवों के इशारों से कहा कि वो करमंडल में पड़ी आंखों के इशारों से करमंडल में देखते हैं तो ओहो इसमें तो कई अंगूठियां पड़ी है, मुद्राएं बोले रिशिवर इसमें तो बहुत सारी पड़ी है मेरी मुद्रा कौन सी इसमें बोले अब भाई जब जब राम जी आए हैं तब तब, तब तुम्हारे जैसे कई बंदर आए और सब बंदर इधर पानी पीने को आते थे और मुद्रा इधर ही छोड़ के जाते थे तो जब जब राम जी को लंका के ऊपर चढ़ाई करने की होती थी तो तुम्हारे जैसे कोई कपी को भेजते थे और जो कभी आता था उनको प्यास लगने का ये जंक्शन स्टेशन है हनुमान जी सोचती अरे तो आप बताओ कि हनुमान जी कितनी बार आए ये राम जी राघव सरकार कितनी बार आए पृथ्वी बोले ये अंगूठिया गिन लो मेरे होते होते तो इतनी बार आए उसके पहले दूसरे ऋषि थे तब कितनी बार आए हो तो भगवान जाने ये जगत अनादि काल से चला आ रहा है राम जी कितनी बार आए मैं तुम नहीं गिन सकते कृष्ण कितनी बार आए मैं तुम नहीं गिन सकते तुम कितनी बार आए तुम नहीं गिन सकते यार तो दूसरों को क्या गिनोगे हो ओम होम ओम, ओम हनुमान जयंती है हमारी मां हनुमान जी सोचते ही रह गए बोले अच्छा तो फिर मेरी मुद्रा ले ले जाओ कोई भी लेके वो जो हनुमान जी को मैंने ये कर दिया यह कर दिया उदास उदास आए कार्य तो कर क्या है लेकिन बीच में जो था ना जिससे अहंकार उत्साहित होता है साक्षी तो क्या उत्साहित होता है साक्षी न गलता है न सड़ता है न जलता है न बढ़ता है न घटता है उत्साह अनुत्साह आमली खाना या शक्कर खाना ये सब अहंकार को होता है ब्रह्म को थोड़े लगता है कुछ जो कुछ होता है जीव को ही जोखम है साक्षी को जोखम कभी कोई कर ही नहीं सकता ओम ओम ओम हनुमान जी थोड़ा उदास थे राम जी पूछते कि कहो हनुमत क्या बात बोले प्रभु जी बात तो ठीक है ये ये सब कार्य तो हो गए वो अंगूठी मैंने रखी थी ऋषि के करमंडल में देखी तो बहुत सारी अंगूठियां थी और अब मैं ये सोचता हूं कि आप कितनी बार आए होंगे और मेरे जैसे बंदर कितनी बार काम करके गए होंगे मेरे को समझ में नहीं आता बोले अब समझ से परे तत्व को समझने की कोशिश भी मत करो ऋषि का रूप लेकर मैं ही वहां प्रकट हुआ था तेरे जरा उस फूगे को जरा ठंडा करने का ओम होम होम ओम जैसे शिवजी के मंदिर में पुछया के बिना शिवजी का मंदिर अधूरा ऐसे राम जी हनुमान जी के बिना रामजी का मंदिर अधूरा सेवक सेवा करते करते स्वामी से भी बढ़कर आदर योग्य हो जाता है सेवक सेवा करते करते स्वामी को इतना प्यारा हो जाता कि स्वामी से सवाया पूजने लग जाता है रामकृष्ण से अधिक कीर्ति विवेकानंद की हो गई ऐसे राम जी से हनुमान की कीर्ति अधिक हो रही है हनुमान जी का मंदिर देखोगे तो स्वतंत्र और राम जी के मंदिर में देखोगे तो हनुमान जी जरूर होंगे जितने राम जी के मंदिर उतने हनुमान जी जरूर जितने राम जी के मंदिर होंगे उतने हनुमान जी जरूर और हनुमान एक्स्ट्रा भी होंगे राम लक्ष्मण जान की और जय बोलो हनुमान की महावीर जयंती हमें सिखाती है कि सेवा करते करते यदि ऐसा कुछ आ जाए तो उसको छोड़कर फिर अपने सेवा कार्य में लग जाएं और अपने बाहर के और भीतर के शत्रुओं को मर्दन करते करते भी हम साक्षी भाव में चले आए मर्दन करने वाला और मर्दन होने वाला ये सब माया में होता है साक्षी में कभी नहीं होता वो साक्षी जू का त्यू है ऐसा कर बोलते हैं आत्मा साक्षी विभूपूर्ण लेकिन अहंकार इतना अटपटा है ये नहीं है कि अहंकार केवल हनुमान जी को आ गया या तुम्हारे को आ गया या उसको आ गया अहंकार जो देहदारी है जब तक आत्मा की परमात्मा की व्यापकता नहीं जानी जब ईश्वर की गरिमा को नहीं जाना तब तक ये अहंकार आता ही रहता है मनोवैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि जो लोग रिटायर हो जाते ना वो दस साल जल्दी मर जाते हैं अस्सी साल जीना है तो वो सितेर में मर जाते साठ साल पचपन साल में रिटायर हो गए अब रिटायर हुए तो कोई कलेक्टर था कोई डीएसपी था कोई डीवाईसपी था कोई हेड कांस्टेबल था कोई पुलिस वाला था कोई मास्टर ही था तो मास्टर भी 10, 20, 25 बच्चों पर ऑर्डर तो चलाता है औरंगजेब का बेटा, पिता उसको जेल में डाल दिया गया शाहजहां ने औरंगजेब को कहा कि और तो कुछ नहीं तो तीस चालीस बच्चे तो कम से कम भेज उनको मैं पढ़ा औरंगजेब ने कहा कि यहां तो लोगों पर हुकूमत चलाना था अब बिना हुकूमत चलाए हुए इनके अहंकार को शांति नहीं मिलती है अब कम से कम 30-40 बच्चों को पढ़ाने के बहाने भी उनको ऑर्डर चलाएंगे। बच्चों की व्यवस्था कर दी लालबू झ हेड कांस्टेबल था हेड कांस्टेबल एक महिला कार चलाए जा रही थी उसकी कार में कोई बत्ती बत्ती नहीं जलती हो मिसल मारे नाम लिखने को डायरी खोली और नाम लिखने लग गया महिला ने कहा कि देखो हेड कांस्टेबल पुलिस वाले साहब छोड़ दो नाम वाम मत लिखो मेरे को बत्ती का पता नहीं था मैं स्विच ऑन कर देती हूं लिखे जा रहा है बोले नगरपति मे, मेरा परिचित है लिखे जा रहा बोले डीएसपी हमको जानता है वो लिखे जा रहा बोले पुलिस कमिश्नर भी हमारे परिचित हैं वो भी हमको जानते हैं उसने कहा सारी दुनिया जानती हो मैं तेरे को जानता हूं कि नहीं मेरे आगे तू नाक रगड़ तो मैं छोड़ दू नहीं तो हम नहीं छोड़ते श्री हाँ एक चपरासी को भी देखो तो बैठा है बाहर ऑफिस के स्टूल पर बैठा है लेकिन अकड़ के बैठा होगा उसकी आज्ञा के बिना उसकी सलामी के बिना आप ऑफिस में नहीं जा सकते खाम खा भी आपको रोकेगा क्या मुझे सूचे क्या है, है आप दस बीस आदमी के ऊपर संचालन करने वाले को भी अपना जरा खुनका रखना पड़ता है फुर्ती आ जाती है ये फूर्तियां देखने भर को हो या ये अहंकार की है या मैनेजमेंट की है पुलिस वाले की नौकरी की है या कलेक्टर के नौकरी मात्र की है ये हम नाटक मात्र कर रहे हैं ऐसा जब तक नहीं समझ में आया तब तक उस पदवी से जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हम मारे मारे परेशान हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक लोग बोलते हैं जो अस्सी साल जीने वाला आदमी है वो यदि पचपन साल में रिटायर हो जाता है तो वो सितर साल में मर जाएगा क्यों क्यों उसको पोस्ट थी कोई पूछता था कोई सलामी देता था कोई आओजी आओजी बैठो बैठो कहता था अब वो सत्ता चली गई अब लोगों के पास जाता तो रिस्पेक्ट मिलता नहीं श्री राम ये सब परेशानियां तब तक हम लोगों को होती है कि जब तक हम साक्षी स्वरूप में स्थिर नहीं होते कि समय समय बलवार समय समय बलवान नहीं है ज्ञान बलवान है समय क्या बलवान है समय तो बेवकूफों के लिए बलवान है मूर्खों के लिए अज्ञानियों के लिए समय बलवान है ज्ञानी के लिए समय कुछ नहीं समय माना काल यानी तो काल के सिर पर पैर रखते हैं अकाल अपुरुष हो अरे तीन दिन भी नहीं रह सकते थे और आ गए और तीन महीने तक चिट्ठी नहीं लिखी तो क्या हुआ आखिर जिस शरीर को पुचकारा जिस शरीर को अनुकूलता मिली वो शरीर पांच भूतों का है जो पति मिला है वो भी कितने दिन तक और पत्नी मिली तब कितने दिन तक पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है मिली अगर शाही तो शंसाई में खुश हैं, हो गई गदाई तो गदाई में खुश हैं, खाने को मिला चमाना है तो उसी में खुश है और हो गए कभी फका तो उसी में खुश हैं, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, सच्चे मर्द तो वही है जो साक्षी भाव में रहते हैं जो अपने स्वरूप में रहते हैं अष्टावक्र का एक श्लोक का एक आज जरा सा एक वचन ही है आत्मा साक्षी अभी पूरा श्लोक नहीं चल रहा है आत्मा साक्षी अहंकार साक्षी नहीं होता अहंकार बदलता है बुद्धि बदलती है देह बदलती है परिस्थितियां बदलती है अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती है लेकिन तुम्हारा साक्षी कभी नहीं बदला श्री इसी साक्षी को बोलते हैं असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च ज्ञानी क्यों मस्त रहता है बस इसी पॉइंट पे खड़ा है आत्मा के दस लक्षण जो है न आत्मा साक्षी है व्यापक है पूर्ण है एक है मुक्त है चैतन्य रूप है क्रिया रहित है ंग रहित है इच्छा रहित है शांत है ब्रह्म के कारण संसार वाला भासता है अज्ञान के कारण हम संसार वाले भासते हैं वरना हम संसार वाले नहीं हैं, हम मना, आत्मा संसार का मतलब है जो सरकता जाए दे भी सरकता जाता है परिस्थितियां सरकती जाती है मन सरकता जाता है हनुमान जैसे हनुमान आए अंजनी जैसी अंजनी आई लेकिन चले गए विभीषण जैसे चले गए दशरथ जैसे चले गए कृष्ण जैसे चले गए जगत में जगत तो कुत्ते की पूंछ जैसा है कोई आए तो पकड़ रखी तो ठीक छोड़ दिया तो वैसे क्यों जो अपने आप को ठीक करने में लग जाता है वो जल्दी ज्ञानी हो जाता है श्री राम दुनिया के सब लोग विरोध में खड़े हो जाए लेकिन तुम अपने आप के साथ नहीं बिगाड़ते हो तो दुनिया के सब लोग मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते और जब तुम अपने आप के तरफ बिगाड़ने लग जाते हो तो सब मित्र तो क्या परम मित्र गुरु भी तुम्हारे सामने होते हुए हो, भी तुम अशांत हो सकते हो अनपढ़ आदमी तो अनपढ़ है ही है मूर्ख आदमी तो मूर्ख है ही हैं लेकिन जो विद्वान हैं वो भी यदि आत्मज्ञान नहीं तो वो भी मूर्ख हैं ऐसा तत्व ज्ञानियों का अनुभव है जय श्री कृष्ण हम लोग अनपढ़ मूर्ख तो हैं लेकिन पढ़े लिखे भी हम लोग मूर्ख हो जाते हैं क्योंकि जिसके द्वारा पढ़ा जाता है उस परमात्मा को जो का त्यो नहीं जाना तो पढ़ने से क्या मिला जरा सा दुख हमें दबा ले जाए जरा सा सुख हमें दबा ले जाए जरा सा मित्र हमें घसी ले जाए जरा सा शत्रु हमें घसी ले जाए तो हमारी पढ़ाई भी पेट भरने की है उस पढ़ाई से भी मुक्ति नहीं होती आद्य शंकराचार्य ने कहा यदि पढ़ने के बाद तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो पढ़ाई किस काम की अब पर, पढ़ लिया और तत्वज्ञान हुआ तो पढ़ाई की जरूरत भी क्या तुलसीदास कहते हैं लिखी लिखी लिखी जग लिखो पढ़ी पढ़ी पढ़ी क्या की न? तुलसी हृदय रघुबीर न बीठा तो जन्म देन। हृदय में बसा हुआ जो आत्मा साक्षी ज्यो का त्यो उसमें नहीं ठहरे तो हमारा जीवन वृथा हो जाता है श्री राम ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है एक परिस्थिति की बात नहीं हम लोगों के सब की सबकी खैर आप तो ज्ञानी हो मैं अपने को ही उपदेश लेता हूं जय जय तो अष्ट अगर बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, आत्मा साक्षी विभूत पूर्ण एको मुक्तस, मुक्त चिदक्रिय वो अक्रिय है चिद स्वरूप है ये आत्मा केवल तुम्हारे में है ऐसी बात नहीं कीड़ी में भी उसकी चेतनता है जीव जंतु में भी उसकी चेतनता है कीड़ी को तुम सिखाने थोड़े जाते हो कि बच्चों को ले भाग बारिश आ रही है मच्छरों को थोड़े सुनाते हो कि बाल में डंक मत मार और यहां गाल पे मार बाल पे मत मार गाल पे मार नहीं उतना अकल तो उसमें भी है उतनी चेतना तो उसमें भी है खाना पीना और दूसरे अपने जैसे पैदा कर लेना इतना तो मच्छर जानता है इतना तो कीड़ी मकोड़ी जानती है कि अपने बच्चों की रक्षा करना अपने बच्चों को सेफ्टी पे पहुंचा देना अपना खुराक ढूंढ लेना ऐसी चेतना तो उनमें है मनुष्य की चेतना उनसे थोड़ी विकसित है वो साक्षी में ठहर सकते हैं वो चिद्ध घन में ठहर सकते हैं वो असंग तत्व में ठहर सकते हैं हकीकत में तो ठहरे हुए ही हैं असंग तत्व को हम छोड़ नहीं सकते आत्मा का तो हम त्याग कर ही नहीं सकते तुम कितना हजार प्रयत्न करो लेकिन परमात्मा को तुम छोड़ नहीं सकते मजे की बात है परमात्मा को छोड़ तो नहीं सकते लेकिन आज तक परमात्मा को तुमने पाया भी नहीं श्री राम क्यों नहीं पाया कि उसके लक्षण हम नहीं जानते और देह के लक्षण हम अपने में आरोपित करते हैं मन का स्वभाव अपने में आरोपित कर देते हैं बुद्धि का स्वभाव अपने में आरोपित कर देते हैं संसार का स्वभाव अपने में ढाल देते हैं। इसलिए समझते हैं कि ईश्वर कहीं दूर की चीज है और हम कहीं फंसे हुए हम बंधन में हैं कोई आएगा कुछ हो गया तब हम मुक्त होंगे ज्ञानी को तो बंधन और मुक्ति बच्चों का खेल लगता है ज्ञानवान की नजरों में मोक्ष प्राप्ति आत्म साक्षात्कार या बंधन और मुक्ति बच्चों की कहानी लगती है और अपन जैसे अज्ञानियों को क्यों अरे हम कब छूटेंगे मरी जाऊ तो हारू मरिया पक्षी ठेकाण पड़तु नहीं मुक्ति पांच प्रकार की होती है सायुज मुक्ति सामीप्य मुक्ति सालोक्य मुक्ति सायुज मुक्ति सामिप्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति ये मुक्तियां चार हुई पांचवी मुक्ति होती है स्वर्गीय लेकिन ये सब मुक्तियां होने के बावजूद भी जीव दुखों से सदा के लिए नहीं छूटता है ये मुक्ति मान सालों के मुक्ति माना हम जिस देवी देवता को इष्ट को भगवान को याद करते मरने के बाद उनके लोक में हम जाके रहेंगे 100 साल 200 साल हजार साल दो हजार साल साहित्य मुक्ति मान सालों के मुक्ति माना हम जिस देवी देवता को इष्ट को भगवान को याद करते मरने के बाद उनके लोक में हम जाके रहेंगे 100 साल 200 साल हजार साल दो हजार साल देवताओं आपके छह महीने और देवताओं का एक दिन होता है देश देशकाल भी अपनी अपनी जगह पर कल्पित है सालों के मुक्ति मिली पुण्य क्षेत्र हुए उस लोक में से फिर हम आ गए अथवा उस लोक में दूसरों को व्यवस्था अच्छी है आपको कम है तो वहां राग द्वेश रहेगा सायुज्य माना भगवान का कोई पट्टा वाला होकर रहना जैसे सेठ का नजीक का आदमी होकर रहना सेठ का मुनिम होकर रहना ये के सामीप्य शाहरुप्य अथवा सेठ का छोटा भाई होकर रहना राजा का छोटा भाई होकर रहना ये सायुज्य मुक्ति है तो ये चार प्रकार की जो मुक्ति है उसके लोक में रहना पट्टा वाला होके रहना मुनिम होके रहना उसका भाई होकर रहना अर्थात इष्ट के करीब करीब रहना इष्ट जैसा ही सामर्थ्य वाला होके रहना फिर भी उनको दूसरे जन्म मिलते हैं और वो दुखी होते हैं क्योंकि वो साक्षी को नहीं जानते इस बात को वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राम जी उन गंधर्वों को धिक्कार है जो गान मान तो करते हैं लेकिन जिससे गाया जाता है उस साक्षी स्वरूप परमात्मा को नहीं जानते हैं। उन नाग कन्याओं को धिक्कार है जो सौंदर्य को तो सजाती है नागों को आकर्षित करती है लेकिन जिसके द्वारा आकर्षित किया जाता है उस परम आकर्षण स्वरूप साक्षी स्वरूप आत्मा को नहीं जानते उन नागों को और नाग को धिक्कार है हे राम जी उन देवताओं को भी धिकार है जो सदा भोग के मद में भागे भागे फिरते हैं और भोग के कीड़े हैं मैं तो उन्हें कृमि समझता हूं जैसे कृमि विष्टा छोड़कर कहीं नहीं जाता ऐसे भोगी लोग भोग छोड़कर कहीं नहीं जाते हे रामजी उन यक्षों को यक्षिणियों को और यक्षों को भी धिक्कार है उन गंधर्वों को भी धिक्कार है उन योगिनियों को भी धिक्कार है जो योग के मद से आकाश में उड़ती फिरती है और आत्मपद से शून्य है योगिनिया सुंदर होती है रूप बदल लेती है आकाश में उड़ती है लेकिन जिससे उड़ा जाता है जिससे बदला जाता है उस अबदल आत्मा को नहीं जानती मनुष्य तो पहले से ही मूर्ख है तुम जानते हो कि घर बसाइये बेटा बिहाइये बहू लाइये पैर दबाइए <laughs> मनुष्य तो पहले से ही मूर्ख मुड हुए जाए रहे घर बसाओ नौकरी लाओ धंधा करो ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ उसी में अपना जीवन बर्बाद करते ऐसे मूर्खों को मेरा अधिकार है योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज जी उन किन्नरों को अधिकार है उन यक्षों को अधिकार है उन राजाओं को अधिकार है कि महान राजा जो साक्षी आत्मा विभू है उसको नहीं जानते और अपने देह को राजा मानते नादिर शाह एक राजा हो गया अहंकार क्या नहीं करता है नादिर शाह के पास एक गणिका नाच रही थी मध्य हुई वो अपने घर को जा रहे थे रास्ते से लौट के आई कि मेरे को तो भय लग रहा है अंधेरा है अमावस्या की रात रही होगी नादिर शाह ने कहा कि तू किस शहर के आगे नाच कर जा रही? आखिर तू मेरे आगे नाचे मैं कोई जैसा तैसा राजा नहीं हूं सिपाहियों को आदेश दे दिया कि रास्ते में जो भी गांव पड़ते हैं उन गांवों को जला दो ताकि ये गणिका उजाले उजाले में जाए मेरे आगे नाच के जा रही सिपाहियों ने गांव जला दिए सोते हुए लोग जल मरे और वो एक गणिका उजाले उजाले में गई अहंकार कितना बेवकूफ है श्रीरा तो उन राजाओं को धिक्कार है जो अपने को राजपाट धन वाला जानते हैं लेकिन वो धन और राजपाट उनका कुछ रहता नहीं ऐसे राजे महाराजे मर गए उनकी हड्डियां भी गल गई पहचानने में भी नहीं आती कि कौन से सम्राट की हड्डियां हो सकती है जो सम्राटों का सम्राट परमात्मा है उस परमात्मा पद में जिनकी स्थिति नहीं हुई और जो धन पद प्रतिष्ठा जात पात में अड़ गए हैं जो नाम और रूप में अड़ गए हैं, जो शरीर को मैं और मेरा मानकर रुक गए हैं जो कोई छोटा मोटा कर्म करते और भर जाती है ज्ञान कर्तापने से खोपड़ी ऐसे मूर्खों को मेरा अधिकार है करने वाली एक परमात्मा सत्ता है एक अदृश्य सत्ता है जो मन बुद्धि से परे है जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली वो चेतन सत्ता परमात्मा की है हम लोग करते नहीं लेकिन नाहक का कर्तापन अपने थाप लेते हैं नाहक का भोकतापण अपने में थाम लेते हैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती सब चाहते कि बेटी माँ चाहती बेटी मेरे कहने में चले बेटी चाहती है कि भाई मेरे कहने में चले भाई चाहता है कि भाभी मेरे कहने में चले श्री राम तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे मन के अनुसार हो सब ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे बुद्धि के अनुसार हो सब इंद्र की इच्छाएं सब पूरी नहीं हुई राम की इच्छाएं सब पूरी नहीं हुई कृष्ण की इच्छाएं सब पूरी नहीं हुई लीलाशा बापू की इच्छाएं सब पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने का आग्रह मत करो कुछ पूरी हो गई तो भी संसार की है और न पूरी हुई तो भी संसार की है ऐसा समझकर यदि आत्मा में प्रीति होती है तो वो आदमी अपना जन्म सफल कर लेता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चै वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है जो अपने साक्षी स्वरूप आत्मा में बैठता है आत्मा में बैठना कोई कठिन नहीं है अनात्मा में बैठने की आदत हो गई है जगत में भटकने की मन को आदत हो गई है। बहिर्मुख होने की आदत हो गई इसलिए आत्मा की बात सुनते ही मन उबान लेता है इधर उधर का दृष्टान्त तो, हो इधर उधर का मनोरंजन हो तो है हूं करके चार घंटे बीत जाएंगे लेकिन एक सुप्रीम बात होगी अत्यंत ऊंची बात होगी तो लगेगा कि सत्संग बड़ा हार्ड है बड़ा हार्ड है आज जरा कड़क चल रहा है श्री राम महावीर जयंती है जिनका जीवन ही कड़काई से पार हो गया ऐसी जयंती है तो थोड़ा कड़क कड़क लेकिन मीठा है श्री राम तो भगवान राम हनुमान जी पर प्रसन्न हो गए हनुमान जी को आलिंगन देते हैं राम जी कहते कि हनुमान और तो मेरे को मेरे पास क्या है तेरे को दू तूने जो कार्य किए जो सेवा की है और जो तत्पर रहा है मेरी इंद्रियां भी मेरी सेवा इतनी नहीं कर पाई मेरा शरीर भी मेरा इतनी सेवा नहीं कर पाया जितना तू कर पाया हनुमान जी मैं तेरे को क्या दू आजा तेरे को मैं अपना दिल दे देता हूं हनुमान जी को दिल से लगा दिया है। फिर बिठाते और हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया राम जी ने तत्व ज्ञान का जब उपदेश दिया तो हनुमान जी के चेहरे पे वो साक्षी भाव की निष्ठा छलकने लगी पुत्र जब पास होता ना आप ऐसे से पास हुए तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितना आपका बेटा पास हो गया आपको पचास हजार आपने कमाया उतना खुशी नहीं हुआ होगा जितना तुम्हारा बेटा पचास का नफा करके दिखाए ऐसे ही शिष्य गुरु जब गुरु हुए थे गुरु को जब साक्षात्कार हुआ था तो गुरु को इतना मजा आया होगा उससे गुरु जब दूसरे अपने शिष्य को गुरु पद में स्थित करता है उसको ज्यादा आनंद आता है श्री राम ऐसे ही हनुमान जी को राम जी को वशिष्ठ के चरणों में बैठकर तत्व साक्षात्कार से जो मजा आया होगा उससे ज्यादा अपने द्वारा हनुमान जी तृप्त हो रहे वो देखकर राम जी को ज्यादा आनंद आया राम जी ने देखा कि हनुमान के चेहरे पर वो साक्षी की शांत दशा का आनंद दृष्टा भाव नेत्रों के द्वारा कुछ खबरें आ रही है उपदेश का रंग ठीक लग गया है तब हनुमान जी को पूछते हैं राम जी की हनुमान जी बता अब मैं तेरे को कैसा लगता हूँ राम जी क्या है ये सोचना नहीं राम जी को देखने वाला कैसा है जगत कैसा है ये मत सोचो जगत को देखने वाला कैसा है साधक उठा बिखरे थे कैसा राग द्वेशंचित लेसा सरल लोगों ने साधु जाना हत्यारों ने काल ही माना भैरव देख दुष्ट घबराए पहलवान जो मल्ल ही पाए कामी जनों ने आशिक माना साधु जन कीने ने परनामा। एक दृष्टि देखे सभी जो कुछ देखने सुनने में आता है तुलसीदास कहते हैं देखिए सुनिए गुनिये मनमाही देखिए सुनिए गुनिय मनमाही परमार्थ नाही मोह मूल परमार, परमार हम विभू में नहीं है हम असंग में नहीं हैं, हम चेतन में नहीं हैं हम व्यापक में नहीं हैं, हम अपने आप में नहीं हैं, हम परिस्थितियों में उलझ जाते हैं उस वक्त जैसी परिस्थितियों की हम कल्पना करते हैं ऐसा ही उस वक्त सच्चा दिखता है जैसी श्री कृष्ण हजार भागवत सुन लो लाख मंत्र जप लो करोड़ तीर्थों में नहा लो लेकिन ये तत्व तो ज्ञान का पुण्यन सबसे ज्यादा है ये जो अभी तुम सुन रहे हो न इसको तुम आत्मसात करोगे ना तो दुनिया की कोई हस्ती तुम्हारे को परेशान नहीं कर सकेगी तीर्थों से जप से ध्यान से स्नान से इन सत्कर्मो से तुमको सायुज्य मुक्ति मिलेगी सालों की मुक्ति मिलेगी सायुज्य मुक्ति मिलेगी सामीप्य मुक्ति मिलेगी सारूप्य मुक्ति मिलेगी अथवा स्वर्गीय मुक्ति मिलेगी ये सब मुक्तियाँ बाद में फिर तुम्हें गिरा देगी तत्व ज्ञान से तुम्हें कैवल्य मुक्ति मिलती है और वो मुक्तियाँ मरने के बाद मिलती है और तत्व ज्ञान की मुक्ति इसी समय मिलती ये तत्व ज्ञान की मुक्ति बड़ी कीमती है और इस इस मुक्ति को प्रदान करने वाले सदगुरु कभी कभी पृथ्वी पर मिल पाते हैं और सदगुरु तो मिल पाते तो सत नहीं मिलते और सत मिलते तो सदगुरु नहीं मिलते और जब दोनों मिलते तो फिर परेशानियों को परेशानी हो जाती है फिर परेशानी नहीं रहती जब सतशिष्य हो जाता है सतशिष्य हम तब हुए जब सदगुरु के अनुभव को अपना अनुभव बना दे श्री राम सदगुरु के वचनों को अपना वचन बना दे सतगुरु के दिल को अपना दिल बना दे हम इतना दिल अपना खाली रखें सदगुरु के वचन हमारे दिल का कब्जा ले ले तो वो सत है बाकी के लोग होते शिष्य शिष्य होते हैं तो वो कभी गुरु के शिष्य होते कभी मन के शिष्य होते गुरु के शिष्य होते तो गुरु को प्यार करते और मन के शिष्य होते तो मन को प्यार करते और गुरु को यूँ दिखाते हैं लेकिन तुम यूं गुरु को दिखाओगे तो गुरु डरने वाले नहीं है तुम हजार बार दिखाओ तो भी गुरु सा लेंगे गुरु आशा रखते हैं कि कभी तो फिर आ जाएगा अपने पास श्री राम <laughs> ओम आत्मा को जानने वाले व्यक्ति की एक प्यार की निगाह तुम्हारी हजार हजार निगाहों को चिरकर भी तुमको यहां ले आती हूं तो आत्मज्ञान हो जाए तो कितना ऊंची बात है आत्मज्ञानी की एक नजर हम लोगों के हजार हजार दिल को जो दिल हम हजार बार अपने मन के गुलाम होते हैं हजार बार बापू को ठुकरा दे ऐसे भाव आ जाते हैं ऐसे दिल भी फिर फिर से आ जाते हैं तो जिसने साक्षी में स्थिति कर दी होगी जिमनी दृष्टि थी अथवा जिमना वचनों थी अय्या हलवा थी जाए इमना अय्या कितला हड़वा हे ओम ओम हजार जन्म के माताएं जो न दे सके हजार जन्म के बाप मिलकर तुम्हें जो नहीं दे पाए और लाखों जन्म के मित्र जो तुम्हें नहीं दे पाए करोड़ों जन्म के देवी देवता तुमको जो नहीं दे पाए वो चीज हंसते हंसते सदगुरु तुमको देना चाहता है उसीलिए सब किया जाए वो तुम्हें डांटता नजर आए फिर भी वो तुम्हें डांटता नहीं है तुम्हारी बेवकूफी को डांटता है वो तुम्हें फटकारता हुआ नजर आ जाए फिर भी तुम जल्दबाजी करके उनका दामन मत छोड़ना तुम हजार बार बेवफाई करते हो वो तुमसे बेवफाई नहीं करता और बेवफाई करता हुआ दिखे भी तो भी तुम जल्दबाजी मत करना समझ लेना कि हजारों मित्रों ने बेवफाई की तो सदगुरु रूपी मित्र ने एक बार की तो क्या घाटा है ऐसा करके भी यदि तुम उनके दामन को पकड़े रहोगे तो जहां इंजन जाएंगे डब्बे वहीं जाएंगे और डब्बे में कोई फर्स्ट क्लास में बैठा तो भी वहीं जाएगा और थर्ड क्लास में बैठ गया तो भी जाएगा अरे डिब्बे के पीछे का जो वो होता है ना डंडा अथवा पगथिया को पकड़ रखोगे ना तो भी दिल्ली पहुंच जाओगे लेकिन पकड़ रखना आकाश महान से महान है छोटे से छोटा है छोटे से छोटा तो राई के दाने में भी आकाश तत्व और महान से महान है कि सुमेरू पर्वत भी छोटे दिखते ऐसे परमात्मा व्यापक है सुनिए छोटे के छोटे जीव में भी है और बड़े से बड़े में भी है फिर कहते हैं वो पूर्ण है देह पूर्ण नहीं है मन पूर्ण नहीं है चित्त पूर्ण नहीं है तुम्हारा कल्पना पूर्ण नहीं है लेकिन सारी कल्पनाओं को देखने वाला वो कल्पनाओं का साक्षी परमात्मा पूर्ण है एक है उसकी बराबरी का सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित सजाती या उसकी बराबरी का अथवा उससे थोड़ा कम ज्यादा वाला अथवा तो जैसे आप अव्यय के अव्य भेद होता है ऐसा भी भेद उसमें नहीं है वो मुक्त है उसको कभी बंधन नहीं हुआ ये देह को बंधन जैसा देखता है उस परमात्मा को बंधन नहीं घड़े बनते तो मिट्टी को बंधन लगता लेकिन आकाश को बंधन नहीं जैसे घटाकाश को लोटा आकाश को मठाकाश को कोई बंधन नहीं है ये अभी जो दिख रहा है मठाकाश है तो ये मठ बन गया उसके पहले भी तो आकाश था अभी मठ टूट जाए तो भी आकाश रहेगा अब मठ है तो आकाश को क्या हानि हुआ ऐसे ही जगत बने तो भी कुछ नहीं जगत रहे तो भी कुछ नहीं जगत नाश हो जाए तो भी तुम्हारे साक्षी चैतन्य में कोई घाटा नहीं होता है लाख लोग तुम्हें पूजे तभी भी तुम बढ़ते नहीं और लाख लोग तुम्हें फटकार दे तो भी तुम घटते नहीं हो घटता बढ़ता तुम्हारा मन है घटता बढ़ता अहंकार है घटता बढ़ता देह है घटती बढ़ती मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को देह को और अहंकार के घटान बढ़ान को देखने वाला परमात्मा एक रस है उसी को नानक देव बोलते हैं आद सत जुगात सत है भी सत नानक हो औखी घड़ी न देख देव सतगुरु अपना बिरद संभाले जब हम सतशिष्य हो जाते हैं तो फिर औखी घड़ी सतगुरु नहीं देखने देते बोले हम तो सदगुरु के शरण में गए और अभी इतना दुख है औखी घड़ी सदगुरु के शरण गए उसका मतलब क्या नारियला हवा पांच रूपया पे सतगुरु करे तो हमें दुखी छे नहीं, नहीं वो तुमने गुरु करा होगा कंठी लिया होगा कोई चिला चा ले होगा सदगुरु तुमने तब किया जब सदगुरु के अनुभव को तुम अपना अनुभव बनाते हो सदगुरु के वचनों को तुम अपने वचन बनाओ ना फिर दुख नहीं होता देखो सदगुरु कहां बैठे हैं सदगुरु साक्षी में बैठे हैं कि देह में बैठे हैं सदगुरु आत्मा में बैठे हैं कि अहंकार में बैठे हैं जब अंकार में बैठे हैं तो फिर तुम अंकार में बैठे तो सदगुरु अंकार में बैठा हुआ देखेगा लेकिन तुम सत शिष्य हो जाओगे तो पता चलेगा कि सदगुरु स्वरूप में है और हम स्वरूप में नहीं बैठे हैं उस फरियाद कर रहे हैं नहीं तो सदगुरु की हर आदा हर चेष्टा हमारे कल्याण के लिए ही होती है प्रिय संधि प्यार में मिड़ई मिठाई कोई चखी जे चाह करे अमा तुंजा धक्क भला तुंजा बुझा भला पर जिजल तू हो जी हा कबीर जी बोलते हैं दुर्जन की करुणा बुरी भलो साईं को त्रास दुष्ट आदमी करुणा भी कर दे तो भी दुष्टता बढ़ेगी वो दया भी कर देगा तो उसका संग लगेगा रंग लगेगा और सज्जन आदमी महापुरुष जब त्रास भी देंगे तो भी उनका चिंतन होगा तो कुछ ना कुछ सज्जनता बढ़ेगी दुर्जन की करुणा बुरी भलो साई को त्रास सूरज जब गर्मी करे तब बर्सन की आश ओम ओम ओम वो चैतन्य है क्रिया रहित है क्रिया होती है माया में वो परमात्मा में क्रिया नहीं होती है जैसे मैग्नेट पड़ा है सूर्य अपनी जगह पर है सूर्य उदय होते ही संसार में क्रिया होने लगती है सूर्य ज्यो का त्यों खड़ा है पृथ्वी घूमती है और सूर्य घूमता हुआ दिखता है पृथ्वी में हलचल चलती है समझते कि सूर्य होने से हलचल हुई नहीं सूर्य हलचल नहीं करता लेकिन सूर्य अपनी जगह पे होते ही प्रकृति के हर जीव में हलचल होने लगती ऐसे ही परमात्मा व्यापक अपने आप में ज्यो का त्यों है परमात्मा के होने मात्र से प्रकृति में चहल बल होने लगती है ये चहल बल सारी प्रकृति की है उस परमात्मा की तुम्हारे चैतन्य आत्मा की नहीं फिर बोलते इच्छा रहित है क्रिया रहित है संग रहित है जैसे सूर्य का प्रकाश सबसे जुड़ा है लेकिन सबसे अलग है आकाश सबसे जुड़ा है सबसे अलग है है सबसे जुड़ा हुआ आकाश भी सबसे अलग है ऐसे ही परमात्मा संग रहित है इच्छा रहित है इच्छा होती है अंतःकरण में इच्छा होती है सुख के लिए परमात्मा स्वयं सुख रूप है तो उसे इच्छा किस बात की होगी परमात्मा इच्छा रहित है इच्छा जब जब होती है तो अंतःकरण में होती है वासना के कारण होती है फिर शुद्ध वासना के कारण जब इच्छा होती है तो बोलते कि भगवान की इच्छा है और जब अशुद्ध होती है तो बोलते हैं जीव की है लेकिन इच्छा मात्र अज्ञान का परिणाम है इच्छा ब्रह्म में होती नहीं है तो बोले एको हम बहु श्याम भगवान को इच्छा हो गई मैं एक हूँ एक से अनेक हो जाऊ ये साधक को समझाने के लिए तत्व की प्रक्रिया है प्रक्रिया समझाने के लिए सामने वाले की बुद्धि का ख्याल करके उस प्रकार का उपदेश होता है उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है की ज्ञानी का शरीर ब्रह्म है बाबा बोलते कि ज्ञानी का ज्ञानी शरीर सहित ब्रह्म है और तो साधक को समझाने के लिए आत्मा और शरीर का पार्थक्य किया जाता है लेकिन जिस अंतकरण में परमात्मा प्रकट होता है वो अंतकरण जिस शरीर में है वो शरीर सहित शरीर भी उसका चिन्मय हो जाता है उसीलिए तो उनके चरणों की रज अपने को शांति दे देती है उसीलिए तो उनकी निगाहों से अपने पातक नाश हो जाते हैं ज्ञानी तो शरीर सहित ब्रह्म है ऐसा उन्होंने संतों ने कहा ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी देखा जाए तो तुम भी परमात्मा हो तुम परमात्मा से अलग नहीं हो दूर नहीं हो हनुमान जी से राम जी से कृष्ण से तुम जुड़े हुए हो सूर्य से तुम जुड़े हुए हो सूर्य ज्ञानी है वशिष्ठ जी बोलते हैं राम जी जहां देखो तहां अज्ञानी मूर्खों की भीड़ है लेकिन इनमें कोई बिरला ज्ञानी है कोई कोई मनुष्य है वो ज्ञानवान है जैसे कप्पड़वंज में एक मोची ज्ञानी थे सूरत में एक ज्ञानी थे ऐसे उस पूर्व काल में भी वासुकी नाग ज्ञानी थे सूर्य भगवान ज्ञानी है चंद्र ज्ञानवान है ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानवान है जगदम्बा ज्ञानवान है और भी ऐसे ही राजऋषि कई ज्ञानवान है अंगीरा पारासर वेद व्यास और मैं ये सब हम लोग ज्ञानी है वशिष्ठ जी बोलते हैं रामजी समुद्र में देखो तो गुंगे बहुत होते हैं सिप तो कोई कोई होती है ऐसे संसार समुद्र में अज्ञानी तो बहुत होते हैं लेकिन ज्ञानी तो कोई कोई बिरला होता है ज्ञानी अपने चित्त को भी थामता है दूसरे के चित्त को भी थामता है आप भी साक्षी होता है और दूसरों को भी साक्षी भाव में ले आता है जैसे समुद्र में बड़े बड़े तरंग उछलते हैं लेकिन पर्वत उन तरंगों को रोकते है ऐसे ही संसार में ये ज्ञानवान पर्वत की नाई है वो अपने चित्र की भी रक्षा करते और दूसरे के चित्र की भी अशांति को थाम लेते हैं ऐसे ज्ञानवान का प्रयत्न पूर्वक संग करना चाहिए और ये ज्ञान परिपक्व होता है चौथी भूमिका में पहली भूमिका होती है शुभेच्छा इच्छा ये जगत से मेरा क्या वास्ता इतना खाया कमाया लिया दिया फिर अंत में क्या इस प्रकार का जब विचार अच्छा विचार आता है तो उसको बोलते हैं शुभ विचारणा शुभ विचारना वाला महापुरुष कहा जाता है शुभ विचारणा के बाद हो जाता है शुभ विचारणा योग के ज्ञान की, की सात भूमिकाएं होती है पहली तीन भूमिकाएं संसार साधक की, तक की है और बाद में चौथी जो है साक्षात्कार वाले की पांचवी जीवन मुक्त की छठी पदार्थ अभावनी और सातवीं तुरियातीत है शुभ इच्छा विचारणा तनुमानसा असन शक्ति सत्वापति सत्वापति असंशक्ति पदार्थ अभावनी और तुर्य तो शुभ इच्छा शुभ इच्छा होती है तब आदमी सत्य को पाने की कोशिश करता है सार को ग्रहण करने की कोशिश करता नश्वर में रुचि नहीं होती है। यह है शुभ इच्छा फिर विचारना मैं कौन हूँ परमात्मा क्या है हनुमान क्या है राम क्या है हनुमान जी के दर्शन हो गए थे कईयों को राम जी के दर्शन भी हो गए थे दशरथ जैसे को भी राम जी के दर्शन हो गए फिर भी उनको स्वर्ग में ही जाना पड़ा स्वर्ग में जाने के बाद भी आदमी का पतन होता है इस प्रकार के जो विचारना है तो समझ लो ये विचारणा बड़े बड़े भक्तों से भी ऊंची भूमिका है ये दूसरे नंबर की स्थिति है फिर ये विचारणा करते करते आत्मा के विषय परमात्मा क्या और मैं क्या हूँ उस विषय को जब सुनते सुनते वो मेरा आत्मा ही साक्षी है वो ही परमात्मा ब्रह्म ब्रह्म है और मन के विचारों को छोड़ दो मन को जिस वक्त जैसे विचार आते हैं जगत ऐसा ही भाजता है सब मन का खेल है अहंकार का खेल है हरिओम और सब गप सब गिवो हम सो हम इस प्रकार के मंत्र मिल जाते हैं उन मंत्रों का आधार लेकर और तत्वज्ञानी महापुरुषों के वचनों को, को सुनकर जो आत्म ध्यान में मस्त हो जाते और अंदर को आनंद छलकने लगता है आत्मानंद में मस्त होने लगते वो तीसरी भूमिका होती है तीसरी भूमिका में जगत असार भासता है सार रहित भासता है मान अपमानों से हिलाता नहीं दुख सुखों से सच्चा नहीं लगता है शत्रु और मित्र का व्यवहार उसे सच्चा नहीं दिखता है सफलता असफलताओ से सच्ची नहीं दिखती है लंबा पना छोटा पना उसको सार भूत नहीं दिखता है उसको अमीरी और गरीबी दोनों तुच्छ दिखती है ऐसी उसके चित्त की दशा हो जाती है वो तीसरी भूमिका का साधक कहा जाता है तीसरी भूमिका जब परिपक्व होती है तो फिर चौथी भूमिका में प्रवेश होता है चौथी भूमिका साक्षात्कार की है वो जैसे राजा राज को प्राप्त होता है तो जो राज तिलक होता है तो सिंहासन रानी दासिया सिपाही फौज राज की एरिया सब उसका हो जाता है ऐसे जब चौथी भूमिका में आता है तो चित्त उसका शांत हो जाता है साक्षी हो स्वाभाविक साक्षी भाव में रहने लगता है हे उपाधेव की बुद्धि उसकी नहीं रहती प्राणी मात्र का छाया स्थान बन जाता है ऐसे ज्ञानवान का दर्शन करने से जितनी शीतलता मिलती है उतनी शीतलता तो गंगा स्नान से भी नहीं मिलती वशिष्ठ कहते हैं राम जी गंगा में स्नान करते हैं तो शरीर शीतल होता है लेकिन ज्ञानवान के निकट बैठते हैं तो हृदय को शीतलता मिलती है चंद्रमा बड़ा शीतल होता है लेकिन हृदय की तपत नहीं मिटाता लेकिन ज्ञानवान के निकट बैठो तो हृदय की तपत मिट जाती है यज्ञ करने से भविष्य में स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का अमृत पीने से सुख मिलता है ज्ञानवान के वचनों का अमृत पीने से वर्तमान में ही सुख मिलता है स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं ज्ञानवान का दर्शन और वचन से पाप नाश होते और सच्चा आत्मा का अमृत मिलने लगता है चौथी भूमिका जिनको प्राप्त हो जाती है उनकी चरण रज जहाँ पड़ती है वो चरण रज पूजने योग्य हो जाती है ऐसे पुरुष जिस वस्तु को छूते हैं वो वस्तु प्रसाद हो जाती है ऐसे पुरुष जिस पर नजर डालते हैं उन व्यक्तियों को भी मेरा नमस्कार है ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं तो पहली भूमिका में आया हो अथवा चौथी में आया हो पहली भूमिका वाला भी महापुरुष है किस वक्त क्या करना कैसा करना उसको अपने आप प्रेरणा मिलती रहती है उसका चित्त इतना शुद्ध होता है पहली भूमिका वाले को भी हे उपाधेय बुद्धि से रहित होता है पहली भूमिका वाले में भी साधारण आदमी से कुछ ऊंचाई होती है गुरु के आगे तो छोटे मोटे शिष्य देखेंगे लेकिन समाज में जाएंगे तो पड़ोसी आदमी जो दस साल से भजन कर रहा था और वो ज्ञानी के पास दो महीने से ही जाता है तो दो महीने वाला आगे निकल जाएगा दस साल वाला अभी बच्चा दिखेगा आत्मा साक्षी विभूप आत्मा साक्षी विभूप आत्मा साक्षी विभूपूर्ण आत्मा मुक्त क्रिय मुक्त अक्रिय असंगो शांतो असंगो निप्रिय असंगो निष्रििय शांतो ब्रह्मात वानी ह संसार वानी आत्मा साक्षी है व्यापक है पूर्ण है भीतर ही भीतर अनुभव करो साक्षी है व्यापक है खूब प्यार से मैं साक्षी हूं व्यापक हूं सारे ब्रह्मांड में व्यापकता का अनुभव न हो तो कम से कम शरीर में तो व्यापक हूं ऐसा तो अनुभव करो एक शरीर में हूं ऐसे अनेक शरीरों में हूं आत्मा साक्षी है विभु है पूर्ण है एक है मुक्त है चैतन्य रूप है क्रिया रहित हूं संग रहित हूं इच्छा रहित हूं इच्छाएं मन में होती है संग भी मन बुद्धि में होता है शांति अशांति मन में होती है मैं शांत हूं परम शांत हूं भ्रम के कारण संसारी चीजों से अपने को बांध लेता हूं अब मैं साक्षी हूं शांत हूं खूब अपने को प्यार करो खूब शांति में डूब जाओ इस समय कुछ घड़ियों के लिए ऐसे तुम खो जाओ कि तुम्हारा बाहर का शरीर बाहर का नाम और रूप मिथ्या और छाया की किनाई दिखे इसलिए बाहर का हिल चाल शायद न भी हो भीतर की खूब गहराइयों की यात्रा करेंगे जब ओमकार का जप करेंगे तो समझेंगे कि ये ओमकार आत्मा को साक्षी की खबर को प्रकट कर रहा है तो मैं साक्षी हूं मैं अमर हूं हजारों विचारों का मैं दृष्टा साक्षी हूं इस प्रकार की पवित्र भावनाओं के साथ ओंकार की धुन करते करते अपने छुपे हुए ईश्वर की खजाने को हम खोलेंगे खूब प्रेम से खूब धन्यवाद से तुम्हारा दिल भर जाए कुछ मिनटों के लिए आज हम लोग वेदांती ध्यान करेंगे Oh